116वां सो अध्याय बलि वैश्वदेव निरूपण ब्रह्मा जी ने कहा हे व्यास जी अब मैं वैश्वदेव बलि विधि का विधान बतलाता हूं यह होम का एक प्रारंभिक उत्तम स्वरूप है पहले अग्नि को जलाकर अग्नि का परिक्षण करें तत्नंतर मंत्रों के द्वारा अग्नि कुछ हव्यांशक आदि का प्रयोग करें उसके बाद मंत्रों के एदम् प्रजापते नमः ओम सोमाय श्वाह ओम ब्रह्मपते श्वाह ओम अग्नि शोमा भ्याम श्वाह ओम इंद्राग्नि भ्याम श्वाह ओम स्वाहा। पृथिव्यागम श्वाह ओम इंद्राय श्वाह विश्वेभ्यो देवे व्य श्वाह ब्रह्मणे श्वाह ओम अद्वैत श्वाह ओम ओखदि वनस्पतिव्य श्वाह ओम गुष्याय श्वाह ॐ देव देवता भव स्वाहं ओम इंद्राय स्वाहं ओम इंद्र प्रसेव भव स्वाहं ओम यमाय स्वाहं ओम यम पुरुषाय स्वाहं ओम सर्वेभ्यो देवतेभ्यः दिवाचारिभ्यः स्वाहं ओम बसदादिभ्याः स्वाहं इन मंत्रों से अग्नि में आहुति दें तदनंतरं जयभूतानाम अधिपतयो विशेषाशः कपर्देनः तेखा गुत्त हत्रायो जाने बाधन बाने तन्मस इस मंत्र का पाठ करते हुए बलि और फस्त प्रदान करने की प्रार्थना करें अंत में ओम आचांडाल पतित वायसे भयु नमः इस मंत्र से का कादिबली को समर्पित करना चाहिए संध्याविधि का वर्णन करते हुए अपना ब्रह्मा जी ने कहा है व्यास जी अब दुजातियों के लिए संध्यावि� सर्वप्रथम मंत्र से बाह्य और आभ्यांतर शुद्धि करनी चाहिए कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः पुण्डरीकाक्षं सवाः याभ्यं कर शुचिः अर्थात पवित्र हो या अपवित्र किसी भी अवस्था में क्यों न हो पुण्डरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करने से बाह्य और आभ्यांतर दोनों उपनयन संस्कार के समय जिस गायत्री मंत्र का उपदेश प्राप्त होता है उसी का जब संदेहोपासन में होता है उपनयन काल में गायत्री मंत्र का इस्तेमाल इस प्रकार होता है ओम गायत्री चंद्र हरिश्वायमित्र रस्त्रपात समुद्राह पक्षे चंद्रादित्योलोचनाव अग्निर मुखम वेश्नुर हल्देयम ब्रह्मारुद्भ्रावु सिरह रुद्राह सिख संध्योपासन के समय गायत्री मंत्र के जप से पहले ओम भू भुव, ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः से क्रमशः अंगन्यास करें ओम सत्यम इस मंत्र से ललाट का न्यास करके आगे के मंत्र से हृदय न्यास करना चाहे कि ओम हृदयाय नमः ओम भू स्रसे स्वाहा ओम भुविशकायवकटं ओम स्वः कवचाय हम ओम भूर्वह स्वः इत्यादि सब व्याहरतियों के साथ गायत्री के तृतीय पाद ओम आपो ज्योतिरस्वरूपम्रतम भूर भूर्वश्वरूपम का जप करते हुए करें। उसके बाद मंत्रों के साथ संध्याकालें, सायंकालें, संध्याएं, प्रातःकालें या मध्याह्न कालें आचमन करें। उसके बाद आवाहन पूर्वक मां भगवती गायत्री के प्रत्यय मध्यांतरस गायत्री जब से पूर्व गायत्री मंत्र का अभिनय करना चाहिए। ओम रिसर गायत्री आ विश्वामित्र विसर गायत्री शंध सविता देवता जपे भिन्नियोग ह। उसके बाद मंत्रों के साथ सूर्य प्रस्थान आदि करें। गायत्री का जप करने के अनंतर मंत्रों का पाठ करते हुए जप सम, समर्पण पूर्वक महाभगवती गायत्री को समर्पित करके विसर्जन कर पार्वन स्राद्ध विधि का ब्रह्मन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है यह से, अब मैं पार्वन विधि का ब्रह्मन करता हूं इस विधि के अनुसार पितरों का स्राद्ध करने से भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती हैं। स्राद्ध करता है, स्राद्ध के एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रण आमंत्रित करदे, ब्रह्मचारी को निम सब यहो देवताओं को एवं अब सब यहो कर पितरों को निमंत्रित करें, श्राद्ध करता हूँम स्वागतम भवद्भी, भवद्भीष्ट स्वागतम स्वीकृताम्। आप लोग मेरा स्वागत स्वीकार करें, ब्राह्मण देवताएं, यह निवेदन। करते हुए विश्वदेवों एवं पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए हे पित्र देवतों पितृदेवताओं तौभ्यम सुस्वागतम तुम्हारा विशुस्वागत है इस प्रकार विश्वदेव एवं पितर देवताओं के प्रति ब्राह्मण बोले हे श्राद्धकर्ता यजमान ओम विश्वेद्यो देवेभ्य एत पादौदकमर्घ्यम स्वाहा कहकर देव ब्राह्मण के चरणों रूप में नहीं होना चाहिए। इसके बाद दक्षिणाभिमक होकर दाहिने कंधे पर यज्ञोपवित्र रखकर पिता पितामह के नाम गोत्र का उल्लेख करते हुए, होम एतद् पादुदक मर्ग्यम् स्वाहा। इस मंत्र से पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों के चरणों में पितृ तीर्थ से द्विगणितो भग्नकुश एवम पुष्प सहित जल को प्रदान करें इसी प्रकार माता महा के लिए उद्दिष्ट ब्राह्मणों के चरणों में पादौदक और अर्घ्य समर्पित करें उसके बाद ओम ए सदास्मनीयं स्वाहा कहकर कर ब्राह्मण के हाथ में जल एवं एसह भूर्घ्या मंत्र से अर्घ्य तथा उसके बाद ओम सिद्धि ऐसा निवेदन करें। इस उस सिद्ध मिथमान शम् इन लोगों के लिए आसन संपन्न है ऐसा कहे कर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रति बचन बोलें। उसके बाद ओम भू ओम भुवा इत्यादि सब त्वयाहर्तियों का आपात कर देव ब्राह्मण को पूर्वा विमुख और पित्र ब्रह्मा को उत्तरा विमुख बैठाकर निम्नलिखित मंत्र कातीन बार तदनंतर मास वक्त तिथि देश तथा पिता पिता महाकान्नाम एवं गोत्र का उच्चारण करे विष्णु देव पूर्वकम् श्राद्धम करिषे यह संकल्प करें तदा ओम विष्णु भयोदेव विभस्वाहा इसका उच्चारण करें इसके बाद ओम विस्पृ देवानावा हस्ये सि प्रार्थना करे ओम आवाहायय के द्वारा ब्राह्मण के आज्ञा प्राप्त होने पर ओम विस्पृ देवाह आदि का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि ओम आगच्छन्तु महाभाग विश्वे देवा महाबलाह ए अत्र विहिता श्राधे सावधान भवन्तु ते इत्यादि मंत्रों से त्राद्ध करता विश्वेदेव का आवाहन करें तथा अपहता हाथा सुरा हरक्षांत जगम वेद सदाह इस मंत्र का तीन बार उच्चारण करें जो विखेरे अर्थात ओम पात्र महम करिष्ये इस वाक्य से अनुग्या प्राप्त करके ओम कुरुष्प इससे ब्राह्मण के द्वारा अनुग्यात होकर अग्रभाग से युक्त दो कुशकरण करें एक प्रदेश कुश के दो पात्रों को लेकर ओम पवित्रस्थौ वैष्णवियो सावेतृभः प्रसभ उपस्पानाम्यत्रेण पवित्रेण सौर्जस्य रस्मेवेह तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम् इत्यादि मंत्र से दूसरे कुश पात्र के द्वारा उसका छेदन करें उसके बाद ओम विष्णुर मनसा पूतेस्थ इन दो दूसरे कुछ पात्र में त्रिविष्टन पूर्वक उसे अर्घ पात्र में स्थापित करें उसके बाद ओम सन्नो देवी आपो भवन्तु पीतय संजौ रविस्त्रवन्तु नः इस मंत्र से उसका प्रोक्षण अभिवादन करें तथा ओम यबोशादि मंत्रों से जव ओम गंधक द्वारां नित्य पोष्टां करेस्नी ईश्वरीन सर्व गंद आदि को चंदन आदि को प्रक्षीत करें ओम उसके बाद मंत्रों का पाठ करते हुए ब्राह्मणों के ओम एशोर ग्य नमः ऐसा कह ब्राह्मणों के हाथ में अर्घ्य पात्र से जल देने का विधान है उसके बाद श्राद्धकर्ता अर्घ्य पात्रस्थ उपशिष्ट जल और पवित्रक को ग्रहण करें ब्राह्मण के दक्षिण पार्श्व में और अर्घ्य पात्र को उसके के ऊपर स्थापित करके उसमें जल तथा पवित्रक भी डाल दें उसके बाद मंत्रों के द्वारा ओम विश्वेद्यो देवेद्य एतानि गंध पुष्प धूपा दीप वासो युग्म यज्ञोपवेतानि नमः से विश्वदेवम को गंध आदि प्रदान करना चाहे इस प्रकार यह पूजन मंडल है